केले कूदें ड़ड़ें सन नाचे कूदें झूमें सन खेले कूदें ड़ड़ें सन नाचे कूदें झूमें सन ललला ला ला ला ला ला ला ललला ला।, ला ला ला ला ला ला मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग सीआईईटी e प्रस्तुत करता है उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम थॉमस अल्वा एडिसन बच्चों हमारी पृथ्वी एक आकाशीय पिंड है सर सर आकाशीय पिंड क्या होता है हां सुनो रात्रि के समय आकाश में असंख्य तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं दिखाई देते हैं ना जी इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हम्म है ना ये सभी आकाशीय पदार्थ तारे सूर्य चंद्र आदि आकाशीय पिंड कहलाते हैं अच्छा समझे जी जी बच्चों एक तारा वास्तव में विशाल आकार का अग्नि पिंड होता है अच्छा सर सर एक प्रश्न पूछना है क्या तारे एक स्थान पर स्थिर हैं नहीं थॉमस नहीं ये तारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर होते हैं ओ इसलिए ऐसा लगता है कि ये तारे एक स्थान पर स्थिर हैं अच्छा हां परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है सर सर क्या सूर्य भी एक तारा है <laughs> हां बच्चों हां हमारा सूर्य भी अंतरिक्ष के अरबों तारों में से एक है अच्छा सर सर एक प्रश्न पूछ <laughs> नाइ थॉमस बिल्कुल नहीं तुम अभी और सवाल मत पूछो मुझे अभी पढ़ाने दो सुनो आधी छुट्टी में तुम मुझसे सारे सवाल पूछ लेना जी सर हां तो बच्चों तुम्हें समझ में आ गया ना जी सर हम्म उस कक्षा में इतने सवाल पूछता कि अध्यापक परेशान हो जाते इतने ढेर सारे सवाल पूछने वाला यह बच्चा था थॉमस अल्वा एडिसन थॉमस का जन्म अमेरिका में 11 फरवरी 1847 यानी आज से लगभग 150 साल पहले हुआ था दुबला पतला यह बच्चा सारी चीजों के बारे में जानना चाहता था तारे तुम से कह रही हां मां तुम्हारा ध्यान कहां रहता है तुम ठीक से अपना खाना खाओ बेटा माफ करना मां मैं सोच रहा था पहले के... अपना खाना खाओ फिर सोचना जी मां टॉम आज तुम्हारे अध्यापक मिस्टर शेरवुड तुम्हारी शिकायत कर रहे थे शिकायत मां कह रहे थे कि कक्षा में तुम इतने सवाल करते हो कि वो पढ़ा नहीं पाते पर मां मैं तो सिर्फ प्रश्न पूछता हूं हां माँ, वो स्कूल में मेरा मन नहीं लगता। स्कूल में मन नहीं लगता? हम्म। कोई बात नहीं। <laughs> स्कूल में तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूं। अब कल से तुम्हें घर पर भी पढ़ाऊंगी। अरे वाह! हम सब मिलकर तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। ओ माँ, तुम कितनी अच्छी हो। <laughs> तो <तौम। laughs> की देखरेख में थॉमस की पढ़ाई चलने लगी उसने अपने घर में ही अपनी प्रयोगशाला बना ली जहां वो नए-नए प्रयोग करता 12 साल की उम्र में उसने एक सरल टेलीग्राफ बनाया 13 साल का होने पर थॉमस रेल में अखबार और मीठी गोलियां बेचने लगा रेल में ही उसकी चलती-फिरती प्रयोगशाला भी थी जिसमें वो प्रयोग करता रहता था लेकिन भाग्य ने थॉमस का साथ नहीं दिया रेल में एक दिन एक दुर्घटना हुई जिसके कारण थॉमस को कम सुनाई देने लगा लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की धुन में वो पढ़ता और रात को अपनी प्रयोगशाला में जुटा रहता उसे लगता कि विज्ञान का उपयोग मनुष्य के जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए होना चाहिए उसने कई मशीनें बनाई लेकिन उनको किसी ने नहीं खरीदा फिर भी थॉमस रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने में लगा रहा और फिर उसकी मेहनत रंग लाई Mary had a little lamb, Mary had a little lamb, Mary had a little lamb, Mary had a little lamb. Thomas, I don't understand what you are doing. This is not a joke. No, no Harry, this is not a joke. Look, that yellow switch is right? Yes. Just press it. Okay. Mary had a little lamb, Mary had a little lamb.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 यह था ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन के कई आविष्कारो में से एक परंतु उनका सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था बिजली का बल्ब इस अकेले आविष्कार ने हमारे जीवन को इतना बदला कि आज हम बिजली की रोशनी के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते आज से 100 से भी ज्यादा साल पहले तो यह चमत्कार ही था ब्राइटनेस अरे ये तो कमाल हो गया रात के समय भी ऐसी रोशनी जैसे लाखों मोमबत्तियां जल रही हैं ओह जोसेफ ये तो एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा है मामा ये तो हमारा न्यूयॉर्क शहर है ओह ये एडिसन तो लगता है कोई जादूगर है जादूगर नहीं जादूगर नहीं महान आविष्कारक मुझसे पूछो वो मेरे गुरु है ना गुरु ग्रामोफोन और बल्ब के आविष्कार के बाद एडिसन हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे रहे उन्होंने बोलते चलचित्र यानी सिनेमा का बहुत ही शुरुआती रूप बनाया उन्होंने टेलीग्राफी संबंधी प्रयोग किए रबर से लेकर सीमेंट बनाने तक के प्रयोग किए ग्रहों का तापमान मापने और एक्स-रे के बारे में प्रयोग किए उनके नाम पर कई आविष्कार दर्ज थे और यह सब किया उस लड़के ने जो हजारों प्रश्न करता था जो हर रहस्य को खोलना चाहता था जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी वो था Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison abhi aap sun rahe the CIET NCERT dwara prastut kiya karyakram vishesh sanyojan Amrendra Behra aalek Madhu Bijoshi कलाकार मंजुमैनी अर्चना प्रभाकर नीरज शर्मा होरो वंदना हरिमर्दन यमन और आशीष बख्शी ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना हरिमर्दन एवं दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश शर्मा